राणच मां ब्रह्मया कुया मान ब्रह्मया कोनकिया जगस्ते मई ते मीशन ओ शांति शांति शांति तवका शाखीय के पक्ष द्वितीय कठके तृतीय मे हाष्टक विचार चल रहा था पाठ के बाद से हो गया था ठीक टीका हुई बात्य थी मंत्र मंत्रता यश्यातम ते दस अभिज्ञातम विदानताम विज्ञातम अभिधानताम ऐसा मंत्र था। आत्मा के विषय बनाकर कहा मतम, जिस साधक का मोक्षा से प्रेरित हुआ जिस साधक का अमत हो जाता है ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनता है उसके लिए ब्रह्म समय विदित हो जाता है और जिसका ब्रह्म विदित हो जाता है ज्ञान का विषय बन जाता है उसके लिए वास्तव में जानता नहीं क्योंकि आत्मा ऐसा है अभिज्ञात बिजानता जो न जानने वाले लोग हैं उनके अभिज्ञात होता है जानने वालों के लिए और विज्ञान विज्ञातम अभिजानता न जानने वालों के लिए विज्ञात होता है ब्रह्म जानने वाले के लिए अभिज्ञात होता है ऐसा कहा माने जो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है उपलब्धि के, के लिए नहीं है विद्या में चर्चा होता है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं हटाने में चर्चा होता है ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं हो ब्रह्म तो प्राप्त ही है अपना स्वरूप है उसको प्राप्त करना ही है भूल भुलैया है अज्ञान के कारण हम भूले हुए अपने शरीर को उस जिससे भुला हुआ है इससे अज्ञान से उसको हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ये कहना है तो ये मंत्र का जो अर्थ निकला इसको टीका में संक्षेप में बोलते हैं अयम अर्थ तर्ग का में कहा गया अयम अर्थ इस मंत्र का सामान्य अर्थ होता है पूर्वेशा ब्रह्म विजाता अभिज्ञात ब्रह्म प्रसिद्धवाद इनमें अभिषेक यह है पूर्वेश जो तो हमारे पूर्वज थे जितने भी ऋषि लोग थे उनका ब्रह्म जो है विज्ञापिजानता हम ब्रह्म को जानते थे ये लोग ब्रह्म विजानता हम जो तो ब्रह्म को जानने वाले वास्तव में ज्ञाप होता था ब्रह्मा उनको अविज्ञातत्व ब्रह्म प्रसिद्ध उन्होंने अविज्ञात रूप से ब्रह्म को समझाया प्रसिद्धि है पूर्वजों को देखने पर यह प्रसिद्धि सिद्ध होगी प्रसिद्ध इधानी अभी यह समय ब्रह्म को वैसे जानना चाहिए वही ज्ञान होता है अविदित रूप से ही समझना चाहिए ईरान में भी अभिषकया ज्ञान यही यथार्थ ज्ञान है तथा उसी प्रकार पूर्वेशम अविदुषा जो जिनको विदित हो जाता था ब्रह्म अज्ञानी थे पहले के जो कौन थे वो तथा पूर्वेशां अविदुषा जो अज्ञानी लोग थे पूर्व में कौन थे विज्ञातत्व जो है ब्रह्म प्रसिद्ध तत्व विज्ञात ब्रह्म प्रसिद्ध हुआ वो जानते थे ब्रह्म को मुझे बुद्धि आदि को ब्रह्म समझ करके पकड़ते थे इसलिए इरानी अभी विषय था ज्ञान असम्य ज्ञान जो विषय आज कोई ब्रह्म को, को ज्ञान समझता है ब्रह्म विषय बनता है समझता है तो वास्तव में वो ज्ञान नहीं असम्य ज्ञान है अच्छा समय ज्ञान नहीं है कहा पांच के चित्र चार और चार में कहा पूर्वे सामने याज्ञ बल का जो याज्ञ बल का आदि हुए जिन्होंने ब्रह्म को समझा किस रूप से समझा अभिज्ञान से समझा यह और पूर्वेश मैने कौन थे बौद्धादी का बौद्धों को जो आत्मज्ञान हुआ है विषय के न ज्ञान हुआ है इसलिए वो ठीक ज्ञानया संज्ञान का बुद्धियादि विषय तद्पतया बुद्धिर्मा मना आत्मा इंद्रियमा विज्ञात वेदबा ब्रह्म बौद्धादीनाशिद यह स्थिति बौद्धाधिक वेदभा जितने भी हैं जो वेद के सहारे से नहीं चलते हैं शास्त्र अपराध काल्पनिक ढंग से चलने वाले लोग हैं उनके का बुद्धिदी विषय बुद्धिदि जो विषय है उसको ब्रह्म समझते हो तब तो अद्रु बताया क्यों उसमें एकता और रखी है तादात्म्य है तादात्म्य को अलग नहीं कर पाए बुद्धि के साथ जो तो आत्मा का तादात्म्य है उसको अलग नहीं कर पाए जैसे लोहे का और अग्नि का तादात्म्य हो जाता है तो लोहा चलाता है यही समझ में आता है सामान्य जनों को वह अग्नि दिखाई नहीं पड़ता वैसे ही बुद्धि में तादात्म्य होने के कारण बुद्धि को ही आत्मा समझ कर बैठे हुए लोग हैं अज्ञानी लोग बुद्धिदि विषय आदि से ले रहा है मन है इंद्रिय है इत्यादि का आत्मा समझ बैठे हैं बुद्धिदि विषय तबरुपया तब्रुप ताम्य होने के कारण से बुद्धि आत्मा यह समझता है बुद्धि आत्मा है कोई ऐसा मानता है दूसरा बोलता है मन आत्मा और तीसरा बोलता है इंद्रिय आत्मा इत्यादि यदि विज्ञात विज्ञान है कि वो मन बुद्धि इंद्रिय विज्ञान पर आता है तो आप उसको आप का समझ रहा है व्यक्ति में है आत्मा का तादात में होने के कारण वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं है क्यों आत्मा के द्वारा जिस कारण से आत्मा हो पहुंचा है उपाधि को उन्होंने समझ लिया है ब्रह्म इसलिए विज्ञात होता है अनुब्रह्म वेदवाहिया अगर वेद का अनुसरण करते तो ऐसा असंगत ज्ञान नहीं होता मिथ्या ज्ञान नहीं होता वेदवाहिया वेद की बहिर्भूत है अपने अपने कल्पना में चलने वाले लोग हैं तार्किक है वेदवाहिया ब्रह्मा बौद्धादिना प्रसिद्ध वेदवाहियाम बौद्धादिनाम कर्म प्रसिद्ध हम बुद्धि आदि को कर्म करके समझते प्रसिद्ध है सात नंबर क्षेत्र कहते हैं बुद्धियादि विषय इत बुद्धियादि रूपतया विज्ञान। बुद्धियादि रूप से आत्मा को जानते हैं आत्मा को आत्म रूप से नहीं जानते बुद्धि आदि को बुद्धि है मन है इंद्रिय है ये चेतन समझते हैं यही आत्मा है समझने वाले लोग हैं विज्ञातम्ञापन तो आगे विज्ञातम संबंध बुद्धियादि के साथ तालात्मण से विज्ञान उप्रम जाता है इनको असम है वो ये इत्यादि कहा था आगे बुद्धि आत्मा इतव आदि रूपेण बुद्धियादिूपतया बुद्धि आत्मा मन आत्मा इंद्रिय आत्मा इस रूप से भिन्न भिन्नवादी समझते हैं कोई बुद्धि को आत्मा समझता है कोई मन को समझता है कोई इंद्रिय को समझता है बुद्धियादि रूपतया विज्ञातत्व बुद्धियादि रूप से विज्ञात में बुद्धि विज्ञान पदार्थ है मन विज्ञात है इंद्रिय विज्ञात है उसी को आत्मा समझ रहे हैं विज्ञातत्व बुद्धियान उत्तम विद्या एक इसलिए अर्थिक कारण एक बुद्धियाधि विषयन एक विषय सबको अतः अभेद का अंतर है यहाँ विषय बुद्धिदि विषय का ज्ञानों ने यह दिया अभेद को लेकर क्या है बुद्धि अलग आत्मा अलग नहीं अलग नहीं कर पाए अभेद करके बोर्ड मांग रहे हैं बुद्धि को ही आत्मा समझ रहे हैं जैसे लोहे में अग्नि व्याप्त हो जाता है तो उस स्थिति में लोहे को ही अग्नि समझते तो अभेद समझाओ भेद समझते तो ऐसा ज्ञान बुद्धि को आत्मा समझते ही नहीं तो आत्मा को ही आत्मा समझते आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्मा होने के कारण बुद्धि आत्मा ऐसी बुद्धि में तादात्म्य अभिनय है बुद्धि आत्मा ऐसा मानना अभिभागे साधक जीवन का बुद्धिदिवे न विज्ञान सहाकार बुद्धिदि रूप से विज्ञान का आकार क्या होता है तो विज्ञान का आकार हुआ बुद्धि आत्मा मना आत्मा इंद्रियम आत्मा ऐसा स्वरूप अच्छा आगे तो बुद्ध बौद्धादि जितने भी तार्किक लोग हैं उनको इस तरह से बुद्धिदि के साथ में उप, उपहीद हुआ जो आत्मा है वो केवल बुद्धि को ही आत्मा समझते उपहीद को नहीं समझते अवैध करके एक ही मानते हैं ये कहा इसलिए असंभ्य ज्ञान है ज्ञान नहीं है और याज्ञ बल्कि आदि को जो ज्ञान हुआ संभ्यज्ञान है क्यों वो बुद्धियादि से अलग करके आत्मा को आत्मा समझते अविदित रूप से अविषयतः आत्मा को आत्मा समझते थे और ये विषय रूप से बुद्धि विषय हो जाती है ज्ञान के विषय हो जाती है ताथ इसलिए आसन में ज्ञान था तथा इसलिए तथा आत्मिक बुद्धियादी विषय भिश, इत्यादि अथवा तथा इधानी इसलिए क्या करना तस्मात कारण तस्मात कारण इधानी कण मतानुसारिणाम जो बौद्धादि के मत है तार्गिक लोग हैं बौद्धादि के मत के अनुसार आपको अनुसरण करने वाले भ्रांताराम जो पागल बने भ्रांता है उनका ये वो बुद्धिया विषय अनात्म रूप रूपम आत्मतः करता आज भी जो कोई बुद्धिदि को, को आत्मसमझता है वो तो बौद्ध आदि का अनुसरण करने वाले लोग हैं लिखा इधर उन्हें तर्मता अनुसार है बौद्ध आदि जो मत हैं उनके मत के अनुसरण करने वाले भ्रांताराम जो भ्रांतर लोग हैं पागल है इनका ही भ्रांताराम ये वो उन्हीं को बुद्धिहदि विषय जो बुद्धिदारी विषय है आत्मा का विषय बनता है बुद्धि आदि बुद्धि आदि विषय बनते हैं उनको अनात्म रूपम अनात्म स्वरूप है वो आत्मतःया आत्म रूप से अविष्ट है वो अज्ञानी लोगों को आत्म रूप से बुद्धि आदि अविष्ट है उनके लिए बिजा विज्ञाप होता है कम ये हो जाता है विज्ञाप हो जाता है विजान काम एक आगे है, है। ज्ञातब्रह्मदर्शने तो इस्तक, तो की देखिए ब्रह्मा है किम आया चे अनयाष्टाण्पेचितायातहारांग वस्तु प्रकाश से व्यवहारांगव जतापेक्षक अव्युत्दना चुन उद्भावती प्रश्न खड़ा करते हैं बोलने में ये जो प्रश्न खड़ा करता है भाष्य क्या है पृथ्वी का हम कह रहे हैं ज्ञात ब्रह्मत्व तो अदर्शन है अगर मानी ज्ञानी के लिए अभिज्ञात होता है पूरा ब्रह्म यश अमतम तस् मतम जो कहा जिसको मत हुआ उसको अमत होता है ब्रह्म जो कहा तो ज्ञात ब्रह्मत्व अदर्शन है ज्ञात ब्रह्म यदि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता ज्ञात नहीं होता ब्रह्मदर्शन नहीं हो पाता ज्ञात रुपये स्थिति में ब्रह्माष्ट हम व्यवहार व्यवहार कैसे करेगा हम ब्रह्माष्टी जिसको जानता ही नहीं फिर मैं ब्रह्म के व्यवहार कैसे करेगा यह शंका है कैसे व्यवहार करेगा वो ब्रह्म यदि अज्ञात है तो फिर मैंने विषय नहीं बन रहा है जो विषय होगा वही ज्ञात होगा विषय नहीं बनता तो अज्ञात है अज्ञात होगा हम ब्रह्माष्टी व्यवहार कैसे कर रहा है समुद्र कर रहा है हम तो व्यवहार कैसे कर रहा है प्रश्न है ज्ञात ब्रह्म को आदर्शन है ज्ञात ब्रह्म का ज्ञान न पर अदर्शन होने पर ब्रह्माष्टी कथम व्यवहार चेत ब्रह्माष्टी ऐसे व्यवहार कैसे करता है ये प्रश्न करें तो आगे उत्तर देते हैं दो तीन की टिप्पणियां दो कहा। तो, तो में कहा ब्रह्मरो अज्ञातत्व ब्रह्मरो ज्ञातत्व अनुवबोधे ब्रह्म में ज्ञातत्वता का ज्ञान न होने पर ज्ञातत्व तो नहीं है ब्रह्म विषय नहीं बन पाया उस स्थिति में व्यवहार कैसे करेगा अहम ब्रह्माष्ट ऐसा कार है कदम ज्ञात से व्यवहार विषय पूर्वादी की संख्या जो ज्ञात होगा वही व्यवहार के विषय बनता है अज्ञात तदाथ व्यवहार के विषय नहीं बनता एक तथा अयम प्रयोग पूर्वादी अनुमान लेगा वह अयम प्रयोग अनुमान रहते अनुमान है ब्रह्मा ज्ञातम भविमर अति ज्ञातम भविमति ब्रह्म ज्ञात होना चाहिए ब्रह्म पक्ष है ज्ञात भविमति सात्य है ज्ञात साध्य है व्यवहारंग व्यवहार के अंग होने से घट योग प्रतिष्ठान दे रहे घटवत्व पूर्वादि कामान है ये व्यवहार तत्र व्यवहारांगत्तम तथा ज्ञात यथा घटक घट व्यवहार अंगत्व है अयम घटक प्रयोग होता है और व्यवहार का अंग भी है ठीक इस प्रकार व्यवहार का अंग होना चाहिए जब हेतु है पक्ष में व्यवहार अंगत्तव बना हुआ है किस व्यवहार का हेतु बना हुआ है अहम ब्रह्मा स् तो साध्य जरूर होना चाहिए जब दृष्टांत में हेतु साध्य दोनों हो और पक्ष में हेतु हो तो पक्ष में साध्य जबरन होना चाहिए ये इस अब इसमें ट्रेन हुए दोस्त देंगे ध्यान देना आगे सर यहां पर यत्ताभाष करेंगे इस व्यवहार आगत हेतु का माने अन्य हेतु से काम चल जाएगा बोलेंगे सब प्रतिपक्ष दोष देने ऐसा होगा तो पूर्वी की शंका हो गई ज्ञात ब्रह्म तो अगर सनी ब्रह्माष्टमी की कथम व्यवहार थी ज्ञात ब्रह्म का जाल नहीं है अज्ञात ब्रह्म है उसके अनुभव न होने पर ब्रह्माष्टी व्यवहार कैसे करेगा कैसे होगा व्यवहार शंका का विपर सिद्धांत कहते हैं किम आना यार इष्टकावाह रत्न पेर के दिन ईटा धोने वाले जो होते हैं उनको जहां रत्न रखी जाए बड़बरे रत्न रखा जाए ऐसे जो मंजूषा होते हैं पेटी उसकी चिंता करने से क्या फायदा है इतने ठूल बुद्धि वालों के लिए सूक्ष्म बुद्धि के विषय को क्या करना? चिंता करना है ये चिंतावन बोल रहे हैं क्यों मनाया चिंता या इस चिंता से क्या लेना है आपको चिंता हो रही है ना क्यों ज्ञात ब्रह्म न धोने पर व्यवहार काम में कैसे बनेगा ज्ञात न होने पर भी व्यवहार काम में बन जाता है यह कहना चाह रहे हैं सिद्धांत क्यों माना यार इष्टवाह काम इष्टावाहा काम तो ईटों का धोने वाले जो होते हैं उनको रत्न पेड़ चिंता या जिसमें बड़े बड़े हीरे बोटी आदि रत्न रखे जाते हैं उस पेटी का चिंता करने से क्या फायदा है तुम्हें तो पता ही नहीं उसके क्या स्थिति से लेना होता है ना कि ईटा धोने का और उसके धोने का दोनों का साधन एग्जेशन नहीं होते हैं ये आना चाह रहे चार की टिप्पणी नई इष्टकाबादी पर रत्नों में दूसरा नीहतें जैसे ईटा ढोया जाता है उसी प्रकार रत्नों की पेटी नहीं ढोया जाता उसके दूसरे तरीके होते हैं सावधानी से लिया जाता है तो यहां पर ब्रह्मा ज्ञाप बवाने पर भी दीवार का हो जाएगा अन्य प्रकार से लेना पड़ेगा तो का ध्रोण अलग तरीका है और रत्न के तेती को धोना अलग तरीका होता है तो यहां भी घट के दीवार करना अलग तरीका है ब्रह्म के दीवार का बनाने के लिए तरीका अलग है एक बोलते हैं अच्छा चिंता या आगे बोला ज्ञात से व्यवहार मदद जो टुम बोल रहे हो ज्ञात ही व्यवहार का अंग होता है करके बोल रहे पूर्वाज ये बोल रहा है न? जो ज्ञात होगा वही व्यवहार का अंग होगा जहां जहां व्यवहार का अंग होगा वहां ज्ञात होगा यादत्व तो होगा ये बोलने वालों को भी वस्तु प्रकाश से व्यवहार अंगत्व श्रेष्ठ तत्व तो वहां भी वस्तु प्रकाशकत्व तो जरूर जाना पड़ेगा घट दिखेगा ही नहीं यदि घट प्रकाशित नहीं होगा तो वह व्यवहार का अंग बनेगा कि नहीं बनेगा तो वो जो वस्तु प्रकाशत्व तो धर्म है उसके द्वारा ही व्यवहार का हो जाएगा माना जहां जहां विवाह कांग्रेस होगा वहां वस्तु तो प्रकाश रत्नी आवश्यकता होगी ज्ञापता तो की आवश्यकता नहीं होगी धर्म भी जब तक प्रकाशित नहीं होगा किसी ने किसी द्वारा चाहे स्वतः प्रकाश हो चाहे पर प्रकाश हो धर्म दूसरे से प्रकाशित होता है किन्तु यहाँ स्वतः प्रकाश हो जाए विषय इतना अंतर है तो माने जब तक प्रकाशित नहीं होगा किसी के द्वारा भी स्वयं प्रकाशित हो चाहे अन्य के द्वारा तब तक विवाह का नहीं बन जहां जहां व्यवहार का होगा वहां वहां वस्तु प्रकाशकत्व तो धर्म जरूर रहेगा तो ये वस्तु प्रकाशत्व के माध्यम से ही व्यवहार काम हो जाता है तो ज्ञातत्व को देना आवश्यकता नहीं है ये बोलना चाह रहे हैं यही देना चाह रहे हैं ठीक है ये बोला ज्ञातत्व व्यवहार अंगत्व भाग को भी ज्ञात ही व्यवहार का अंग होता है जो तुमने कहा पूर्वाज ने कहा था उसको भी वस्तु प्रकाश स्व्य व्यवहारत्व व्यवहार का अंग वस्तु प्रकाश जरूर चाहिए वस्तु प्रकाशित ही नहीं होगा तो व्यवहार का बन ही नहीं सकता हो चाहे स्वतः प्रकाश हो चाहे पर प्रकाश हो प्रकाश जरूर चाहिए हो पर है। या प्रकाश है चंधु यहां ब्रह्मस्वत प्रकाश होगा व्यवहार अंग के लिए स्वतः प्रकाश वस्तु प्रकाश, प्रकाश होना जरूरी है इष्टत्व इष्ट है तुम्हारे लिए भी इष्ट है जब तक वस्तु प्रकाशित नहीं होगा प्रकाश। तो व्यवहार का बन नहीं सकता हो इष्ट होने से वास्तव ज्ञान का अनपेक्षक वास्तविक जो ज्ञापता है अपेक्षा नहीं है वस्तु प्रकाश तत्व होना जरूरी है व्यवहार के अंदर जहां होगा वहां में वस्तु प्रकाश तत्व जरूर होगा उसी के तरह वस्तु का व्यवहार बन जाएगा ज्ञातत्व वास्तविक तो होना कोई जरूरत है अब कल्पित माने को तो मान लेते हैं ज्ञात क्या आपत्ति है कल्पित मनुष्य के ऊपर जितने शिल चढ़ाओ कोशी चढ़ाओ क्या हो जाएगा सीमेक्षना जो अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान कराने के त्वर उठी इसके लिए प्रश्न का प्रश्न खड़ा करते हैं वास्तु ने यह कहा कि वस्तु इत्यादि अच्छा तो ज्ञातत्व तो पांच के ज्ञातत्व यदि कल्पित हम साथ जो है व्यवहार के अंदर जहां जहां बनता है वहां वहां ज्ञापता होती है बोध वो तो वास्तुवी में कल्पित है अगर कल्पित है तो हमें ठीक है मान लो क्या आपत्ति है उसने तुम्हारी कल्पना से ब्रह्म में ज्ञातत्व तो थोड़ी आएगी मरुभूमि में जल को कल्पना कर देने से मरुभूमि गिली थोड़ी होगी अगर काल्पनिक है ज्ञात सब तो इष्टापति हम मानते ही थी ठीक है ज्ञातत्व यदि कल्पितम साध्य हेतु ज्ञातत्व साध्य बना रहे अनुमान में ब्रह्म ज्ञातम भवित पढ़े तो अवमान है।, ज्या, ज्या, तो तो है तो है ब्रह्म ज्ञान माना ज्ञान बनना चाहिए क्यों जवाब हेतु है यदि वो साध्य तुम्हारा जो ज्ञातत्व है वह यदि कल्पित है तो इष्टापति ठीक है मान लो ज्ञात है वहाँ इष्टापति है वास्तव अपना जगह हेतु भी मानोगे तो जातत्व वास्तविक है ब्राह्मण न मानोगे तो अनुकूल कर्म शून्य हेतु है व्यवहार अंगत्व अस्तु ब्रह्मणी किन्तु जागत्व न भगवती बोल पाओगे व्यवहार का अंग हो जाता है किसके द्वारा वस्तु प्रकाश के द्वारा जैसे बंदिर बिना धूम दसम भवती है तो न संभव ये नहीं होगा तेल बिना अनुत्पन्न नहीं हो सकता भी नहीं। तो भी तो तो भी। है तेन विना उत्पन्न तो भवि ज्ञात बिना भी वस्तु प्रकाश्यवहारांग समय ज्ञात यदि कल साध्यते ज्ञातता यदि ब्रह्म में व्यवहार होने से ज्ञातत्व कल मनते इष्टापत्ति ठीक है मान अन्यापत्ति न सिद्धांत बोल रहे हैं इष्टापत्ति वास्तव चे प्रयोग को वास्तव में आने को अनुकूल तर्क सुनने हेतु है अनुकूल तरफ नहीं इस हेतु में हेतु साधन मास्क ऐसा बोले जैसे पर्वत में कोई बोले धुमो वस्तु बंदे मास्कु उस स्थिति में बोलना पड़ता है यदि बन्ने नश्या ही धूमो भी नश्या ये देना पड़ता है किंतु यहाँ ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि ज्ञातत्व के बिना ही व्यवहार करने हो सकता है बनने के बिना तो धूम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ के बिना व्यवहार लेकर के वस्तु प्रकाशकित्व को लेकर ही हो सकता है इसलिए ज्ञानतत्व तो वास्तु का अमन पर आपको नहीं ये कहा प्रकाश मात्र देवरकांगा सिद्ध हो जाता है किसके द्वारा वस्तु तो प्रकाश मात्र ले जाते हैं हमारा वस्तु स्वयं प्रकाश स्वरूप है धर्म पर प्रकाश है किसी ने किसके द्वारा प्रकाशित हुए बिना वस्तु देवहार नहीं बन सकता यही बोलना चाह है ज्ञातत्वित प्रकाशित तत्व और ऐक्य मारा है यत्र ज्ञातत्व तत्र प्रकाशित्व ये तथा तत्व ज्ञातत्व तो लेकर के दोनों को एक मान करके स्वतः प्रकाश है सूर्यादयोग स्वतः प्रकाश में सूर्यादय है जवान कांग होता है कि नहीं होता है होता है वहां ज्ञात है कि नहीं स्वतः प्रकाश है मैंने दोनों को एक मानी तो प्रकाश से काम चल जाएगा सूर्य में जातत्व होना आवश्यकता नहीं यह विचार हुए तुम्हारे हितों अच्छा इत्यादि कहा आगे देखिए आकृति में वास्तव जाता आरक्षण ने आकिट पढ़ी है प्रकाशस्व स्वत ज्ञातत्व आरोप संभवे भी वास्तव ज्ञातत्व असंभव प्रकाश से स्वतः होने पर माने प्रकाशत्व धर्म स्वतः स्वतः होने पर भी ज्ञातत्व आरोप संभवे भी ज्ञातत्व आरोप तो हो सकता है संभव होने पर भी वास्तव ज्ञातत्व असंभव वास्तव ज्ञातत्व संभव नहीं है आरोप कर लो कोई पास नहीं कितना ज्ञाता तो संभव नहीं स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व घटाद वास्तविक तो यह वास्तविक ज्ञात है घट में ब्रह्म में नहीं क्यों? में है क्यों घट में कैसा है स्वभिन्न प्रकाश है स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व है स्व से भिन्न का ज्ञान का विषय बनता है घट स्व घट घट का भिन्न होगा देवदत्ता आदि उसका ज्ञान का विषय बनता है और वास्तविक ज्ञापन है और ब्रह्म में स्वभिन्न व्यक्ति का ज्ञान का विषय नहीं होता ब्रह्म स्वभिन्न so, ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता इसलिए है में क्या पता नहीं होना यह कहा स्वभिन्न विषयत्म घटादू वास्तव ज्ञातत्व घटादु में वास्तविक जातना क्या है स्वभिन्न so, so, का विषय बनना स्वभिन के ज्ञान का विषय बनना स्वभिन जो ज्ञान है उसका विषय बनना या स्वभिन्न ज्ञान ब्रह्म स्वर्ण ज्ञान स्वरूप है तो स्वभिन्न ज्ञान का विषय नहीं बनेगा ब्रह्म घटना और ब्रह्म वितान्तर है इसलिए घटाडी में ज्ञापता बोलते हैं इसलिए बोलते हैं स्वभिन्न ज्ञान का विषय बनता है घटभिन्न जो ज्ञान है उसका विषय बनता है घट किंतु ब्रह्मा ब्रह्मा भिन्न ज्ञान का विषय नहीं बनेगा ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है घट जड़ है वो चेतन है स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ब्रह्म भिन्न ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं बनेगा ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है घट ज्ञान स्वरूप नहीं है इसलिए घटभिन्न ज्ञान का विषय बनता है वहां ज्ञापता है ब्रह्म में नहीं ये काम एक कारण उच्चल उठी भाषण करते हैं प्रश्न करा करते हैं अभिज्ञातम विजानता अवध पूर्व मंत्र में ये निश्चय किया अभिज्ञातम जो तो जानने वाले के लिए ब्रह्म अभिज्ञात होता है वास्तव में ज्ञवल्यादी के लिए अभिज्ञात अच्छा वस्तु प्रकाश से वस्तु टीका मधा इष्टवादियों पर वस्तु प्रकाश से वस्तु प्रकाश से व्यवहार से इस तरह ठीक है वस्तु प्रकाश स्वतः स्वतः परतान वस्तु प्रकाश स्वतः हो परत नियम नहीं है जैसे घर परत प्रकाश होता है और ब्रह्म स्वतः प्रकाश होता है सूर्य स्वतः प्रकाश है कोई नियम नहीं, नहीं है वस्तु प्रकाश जरूरी है चाहे स्वयं प्रकाश हो चाहे पर प्रकाश चाहिए एक बात चाहि� सात के रहे तो ना प्रकाशन अंतरेगा ज्ञातत्व निर्वाह निर्वाह मन प्रकाशत्व को दिए बिना ज्ञातत्व तो का निर्वाह होना संभव नहीं तो हो तो ज्याता है ज्ञातत्व तभी संभव होगा जब प्रकाशत्व आएगा तब ज्ञात है कि तो अज्ञात है तब तो विचार करें वस्तु तो प्रकाश होना जरूरी है, है नहीं प्रकाश है नहीं हो व्यवहार सिद्ध हो तो। जब प्रकाश के द्वारा ही व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी तो स्थिति में वास्तविक ज्ञातता अपेक्षाया हम वास्तव ज्ञातता की अपेक्षा में कारण में मिलेगा क्या ज्ञात से काम चल जाएगा वास्तविक ज्ञापता के लिए कोई काल में मिलता है जो प्रकाश के द्वारा ही प्रस्तुति सिद्धि हो जाती है चाहे स्वतः प्रकाश हो चाहे पर प्रकाश हो फिर वास्तविक ज्ञापा के लिए काल्पाश्रेय के लिए अभिज्ञात विजानता अभिप्रतम जो जानने वाले लोग हैं उनके ब्रह्म अभिज्ञान रहता है जैसे आगे बल जाति के लिए ब्रह्म अभिज्ञात रहा वैसे आज भी उसी तरह से ज्ञान हो रहा संधिध्यान है यदि ब्रह्मा ब्रह्म अत्यंतमेव अभिज्ञातम मानी पूर्ववाधि संख्या ये निश्चय हुआ है पूर्व में जानने वालों के लिए ब्रह्म अभिज्ञात रहता है अगर वास्तव में ब्रह्म अभिज्ञाती होता है बिल्कुल अभिज्ञात होता है पूर्वाधिक होता है यदि ब्रह्मा अत्यंतम देव अत्यंत अभिज्ञात होता हो ब्रह्म यदि ऐसा हो तो लौकिका नाम ब्रह्म विराम से अभिशेषा प्राप्त तो पढ़े लिखे नहीं है लौकिक सामान्य जन है जिनको दिन और रात का पता है जो आदिवासी क्षेत्रों में जैसे लोग रहते हैं दिन और रात का मालूम मालू होता है बाहर कोई पता नहीं उनको कौन पक्ष है कौन तिथि है क्या है ईश्वर है कि नहीं है स्वर्गारी है कि नहीं कोई ज्ञान नहीं पशुपत व्यवहार जीने वाले को लौकिक बोलते हैं स्वाभाविक वृत्ति जीने वाले लोग उनका और ब्रह्मविद्ताओं का कोई विशेष तो को नहीं होगा ना उनके लिए भी अभिज्ञात रहता है ब्रह्म के लिए भी अभिज्ञात बराबर जन सामान्य है जिनको अतापता नहीं है उनके लिए भी अभिज्ञाति तो होता है धर्म और या बिजाताओं में अभी तो है भी अभिज्ञात तो पढ़े लिखे लोग जो हैं बेराबी पड़े हुए लोग शास्त्र पढ़े हैं और बिल्कुल अनकड़ लोग हैं दोनों में समान ही होगा यही अविशेष प्राप्त हो जाएगा अभिज्ञात बिजाणाताओं से परस्पर करते दूसरी बात यह भी है जानने वालों को जो अभिज्ञात है जानने वालों को तो विज्ञात होगा ये परस्पर विरोधी बात है यदि अभिज्ञात है तो कैसे जानता है और अगर जानता है तो अभिज्ञात कैसे होगा विरोधी तो भी है ये शंका है अभिज्ञातम विजानता तो परस्पर विरुद्ध परस्पर विरोधी बात भी है ये दो शंकाएं आ रही कथम तू तब ब्रह्म समय विदिता भवती इतनी एक मात्र वो ब्रह्म सम्यक विदित कैसे हो एक प्रश्न है यही है, एक एक एक एक है ये कथम तू प्रश्न एक टिप्पणी एवं शंका को इतर मार्ग से आकुलित है चित्र जिसका मैंने ये निश्चय कर दिया गया था अभिज्ञात काम ये जो कहा था ये स्थिति में तो सामान्य और ब्रह्मवत्ताओं में कोई अंतर नहीं होगा वो भी उसके लिए अभिज्ञा तो उसके लिए क्या और दूसरी बात परस्पर विरोधी बातें हैं ये मान जानने वालों के लिए अभिज्ञान कैसे जो अभिज्ञान जानेगा कैसे जानने वाले कैसे हो गए तो कथम तो ऐसी शंका है एवं शंका आकुलित तो मना प्रति ऐसा न होकर के पूछता है शंका से आकुलित तो मन जिसका ऐसा होकर के व्यक्ति पूछता है कथम तू था कैसे किस प्रकार तब ब्रह्म समय विदिवती वह ब्रह्म समय व्यदित कैसे हो सकता है इतम अर्थवा इसी के लिए कहते हैं इत्यवर्थम एक नंबर टिप्पणी उक्त शंका निवृत्त उसकी जो शंका है उसके निवृत्ति के लिए यह चतुर्थ मंत्र ऐसी संख्या जो करे ब्रह्म अविदित है तो ज्ञात कैसे होगा जानता कैसे अविदित है तो जानता है तो अविदित कैसे होगा ये जो संख्या है यह संख्या के निवृत्ति के लिए तो ब्रह्म विदित है ज्ञान बोले ब्रह्म विदित होता है किन् जो विषयत्व विदित नहीं है अविषयत्व विदित है कैसे विदित है वो तो इस मंत्र में बताने वाले हैं जितने भी हमारे अंतर्गत में वृत्तियां बनती है, नटाकार कठाकार मठाकार जो भी सुभाषुभ जितनी भी वृत्तियां बनती है वो वृत्ति के प्रकाशक रूप से ब्रह्म विदित हैं क्योंकि उसमें जो वृत्ति जड़ है वृत्ति मानी एक ज्ञान ज्ञान मानते हैं व्यवहारिक ज्ञान है वो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ किसको पता होता है जिसको पता होता है वो ब्रह्म प्रकाशक है यानी वो वृत्ति तभी प्रकाशित होकर के अपने निर्वहन कर पाती है उस आत्मा से प्रकाशित होने पर ये बोलना चाह रहे हैं ये मंत्र है प्रतिबोध विदिता अमृत ही आत्मा बिंदते वीर विद्याते प्रतिबोध विदिता मतम में बहुत गंभीर इस मंत्र में बहुत गांधी है इसके भाष्य भी बहुत गंभीर है चाहे पदभाष्य होगा चाहे बाक्यभाष्य होगा इसके भाष्य यदि लगा सके तो फिर आपको अपने शब्दों में कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत गंभीर बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम अव्य भाव समाशन अरे प्रत्येक बुद्धि बुद्धिवृत्ति के प्रति जितने भी बुद्धि अंतर्गत में वृत्तियां बनती है लगातार प्रभाषु वृत्ति जितने भी बनती है उसके प्रति प्रतिबोधन विदितम प्रत्येक बोध के द्वारा विदित है माने अगर वो वृत्ति ख्याल में आती है जिससे ज्ञान हो रहा है वही आत्मा वृत्ति को जानने वाला वृत्ति को साक्षी बोले प्रकाशक है वास्तव में वृत्ति का प्रकाशक है वो तो वस्तु का प्रकाश करने वाला रूप वस्तु को प्रकाश करने वाला दत्तत्व तो है कि जिससे कि वृत्ति को समझना आता है अभी कौन सी वृत्ति बनी हुई है सुभाषुप वृत्ति में से कोई एक वृत्ति बनी हुई है कौन सी वृत्ति बनी है उसका भी प्रकाश हो रहा है वही आत्मा होता है प्रतिबूर अवीकम यही समय है यही सब क्या है प्रत्येक बुद्धिवी के द्वारा विदेश प्राप्त है वही समय ज्ञान होता है, है। अमृतत्व हो। भी तो मिलता है यह हेतु है प्रतिबोध विधिता पद हेतु वाक्य है किसके लिए इसे अमृतत्व भी उपलब्धि होगी प्राप्ति होगी बितरी लाभ है धातु है उदादि का है उभ पर ही धातु है अमृतत्व मिलता है वास्तव में अमृतत्व तो मिलना नहीं जो मिलेगा वो अनित्य होगा मिलता नहीं वो मिल मिलाया है पहले से प्राप्त है किंतु जब तक इसमें मतत्व का आरोप है वो तो विद्या के द्वारा मतत्व जब तक हटाया जाए तब तक अमृतत्व होते हुए हो भी हम मर्भ घूम तो रहे हैं यही कहना चाहेंगे अमृतत्व इसमें भिन्नता का अर्थ है प्राप्त प्राप्त के प्राप्त करना यहां अब प्राप्त की प्राप्ति होगी तो क्या होगा अनित्य हो जाए पहले नहीं था अभी प्राप्त हुआ जो कार्य होगा वो अनित्य होगा जैसे घटा ही है अनित्य होगा अमृतत्व वास्तव अमृतत्व नित्य है स्थायी है हमारा स्वरूप जो है अमर अमरत्व है अमृत वाणी पीने वाला अमृत नहीं हमारा स्वरूप की चर्चा है यहां प्रत्येक बोध अंतकरण की वृत्ति के माध्यम से बुद्धि वृत्ति के माध्यम से जो जाना जाता है बुद्धि के प्रकाशक रूप से साक्षी रूप से समझे साक्षी भी नहीं बोल सकते प्रकाशक रूप से बुद्धि की प्रकाशक रूप से विधित है वही समय ज्ञान है वही आत्मज्ञान है और वह आत्मज्ञान से क्या फल होता अमृतत्व हमने आत्मज्ञान का फल है अमरत्व की प्राप्ति होती है माने अभी जो मर्तत्व तो आपने डाला हुआ है सचिदा आत्मा होती होगी मैं इतने साल का हो गया हूं मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ मरने वाला हूं सब भावनाएं डाली हुई है इस भावना पर है अज्ञान इस अज्ञान निवृत्ति के लिए निवृत्ति होने पर मिला जैसा लगता है जैसे गर्भ घर पहना हुआ किसी कारण से भूल गया भूल गया तो हार हो गया खो गया खो गया ऐसा हो जाता है किसी व्यक्ति परिचय कराता है अगर तुम्हारे हार गले में है बोल देता है तो फिर हाँ मिल गया मिल गया बोलते पहले से मिला हुआ तो मिलता है तो हार अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्ति की प्राप्ति है इसको कंठ चावनी कर न्याय करके बोलते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अमरब हमारा स्वरूप है न जाय देवे देवा आदि है श्रुतियां हैं स्मृतियां हैं तो हमारा स्वरूप अगर अमर क्योंकि इनमें जो भावना हमने डाली है अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे उस अज्ञान के महिमा से हमने अपने को मरने वाला समझा है हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं पाप हो हम पाप कर्म हम आत्मा को भी पाप को पाती होगा ये सब अज्ञान का परिणाम है जिस परिणाम है तो ये समय ज्ञान जब होगा प्रत्येक अंतग्रहण के वृत्ति के, के माध्यम से जिसको जाना जाता है वृत्ति के साक्षी रूप से प्रकाश रूप से जाना जाता है वो समय ज्ञान है कोई आत्मज्ञान है उसका परिणाम यह होगा अमृतत्व की बिंदते अमरत्व की प्राप्ति होगी पहले अमरत्व है इसकी प्राप्ति होगी तो कहा आत्मा बिंदते वीरे आगे बोलते हैं कि ये अमरत्व क्या विद्या से पैदा होगी अमरत्व पैदा होगा पैदा होगा तो अमित्र होगा कभी नहीं आत्मा बिंदते वीरे वो सामर्थ्य स्वतः आ जाता है विद्या की निवृत्ति होते हम ब्रह्माष्टी बोलने के सामर्थ्य आ जाता है वो स्वतः प्राप्त है सामर्थ्य स्वतः आएगा अपने से ही प्राप्त होगा दूसरे से मिला हुआ सामर्थ्य अनित्य होगा तृतीयांत अपने स्वरूप से ही प्राप्त होगा अपने से ही प्राप्त होगा सामर्थ्य भिन्नते दिव्यम दिव्य भिन्दते मे सामर्थ्य लभते सामर्थ्य प्राप्त करता है फिर विद्या किस काम की जब हम प्राश की कहने की शक्ति स्वयं प्राप्त होना है विद्या किस काम की अरे विद्या भिन्नते अमृत विद्या के द्वारा मतत्व भगाना विद्या का काम तो मतत्व भाव की निवृत्ति करना विद्या का काम है आत्मज्ञान का काम है ठीक है अहम ब्रह्माश्मी सामर्थ्य तो सोते जाना विद्या अमृतम विन्दते कहा विद्या के द्वारा माने आत्मज्ञान के द्वारा अमृत की प्राप्ति करता है माने प्राप्त की प्राप्ति है वास्तव में विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति नहीं होती परंपरा से प्राप्ति कहा गया एक बात है अविद्यावृत्ति होती है वो तो अविद्या के कारण हमने अपने को डाल रखा है उस मतृत्व को भवि हटाने पर हमारे को स्वतः शुद्ध प्राप्त होगा आत्मा धीरे धीरे दिन घंटा आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य प्राप्त होगा अन्य के द्वारा हमें स्वयं प्राप्त होगा वह सामर्थ्य स्वतः प्राप्त है जब जो दबाव हुआ है किसे अज्ञान के महिमा से दबाव हुआ है तो विद्या के द्वारा अविद्या जैसे निवृत्त हो गए तो हम प्रमाश हो गए भाष्य में ठीक है ठीक है बुद्धि के वृत्ति कैसे होते हैं कहते नील पिता भी आकार कभी नीलाकार कभी पिताकार आकार होना है बुद्धि का परिणाम यही है सब बुद्धि वृत्ति यही होते हैं नील पिता भी आकार बुद्धि विकार आम ये बुद्धि के विकार हैं। मेरे अंतकाल के विकार है सब जितने भी वृत्तियां बनती है अंतगा तो बनते हैं ये आकाराण बुद्धि जो बुद्धि के विकारण अंतर्गत विकार है जड़ाराम ये जड़ है तो स्वयं तो इनको जानना संभव नहीं है ये स्वयं प्रकाश तो है, नहीं। ज़ा है। ज़ा ना ये जड़ है जड़ानाम यह चैतन्य व्याप्त ना अजलत अभाष जो चैतन्य व्याप्त होने के कारण बुद्धिवृत्ति में चैतन्य के व्याप्त होने के कारण चेतन जैसे भाष रहे अजरवत अभास अजल मैंने चेतन के समान भाष रहे जैसे अग्नि के समान वास्ता है तो लोहा अग्नि के तारात्म्य प्राप्त तो व्याप्त होने पर तो अग्नि से जब व्याप्त होगा लोहा तो अग्नि जैसा वास्ता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी यद्यपि बुद्धि यद्य बुद्धिवृत्ति जड़ है अंतकार जड़ है वो तो चैतन्य के सा, सानिध्य से मैंने में होने के कारण से अलग अलग चेतन के समान भाष रहे इसी से पता लगता है की चेतन है लोहे जब जड़ है तो वहां अग्नि है ज्ञान होता है अग्नि के बिना जल असंभव नहीं है दग्रिप्त धर्म लोहे का नहीं अग्नि का है ठीक इसी प्रकार यहां भी जो यहां जो अजरबद्ध भाषण वो चेतन का ही धर्म है इसलिए चेतन का ज्ञान हो जाता है बोलने में बुद्धि विकारान जड़ाना जो अंतग्रहण वृत्ति हैं जितने जड़ हैं या चैतन्य व्याप्त अजरवत अभास है जो चैतन्य के द्वारा व्याप्त होने के कारण जाए जा बुद्धिवृत्ति होगी वहां वहां चेतन ध्यान देना जैसे जैसे लोहा होगा वहां वहां अग्नि होगी तभी लोहा अग्नि के अग्निवार हो जाता है ठीक इसी प्रकार जब जब बनेंगे या चैतन्य जातक है तो ना जो अवभाषा जो अववास होता है चैतन्य जात होने से अजरब अभाष चेतन जैसे होकर रहे विद्या जो वृत्ति है कम तो साक्षर उपलक्षण उस साक्षी को उपलक्षण करेंगे या साक्षी को समझना है बुद्धिवृद्धि के माध्यम से ये साक्षी को समझ रहा है उसके साक्षम साक्ष्यम उपलक्ष्य सोहम आत्मा प्रवृति महावाक्यात अभिषय तय ये व्यक्ति सोहम आत्मा ऐसा समझता है किसके द्वारा सोहम आत्मा प्रवृदी महावाक्यात महावाक्य सुना तत्वशी आदि महावाक्य सुना हुआ है उस महावाक्य सुनने पर सोहम आत्मा वो तत्व वही मैं ऐसा समझता है अभिषय रूप जो जानता है जो व्यक्ति जो जानता है सब ब्रह्मविरो को ब्रह्म कहा गया है एक ब्रह्म होता है प्रतिबोध प्रतिबोधितम मतम यही अकुआ प्रत्येक बोध वृत्ति माने अंतगर्ण के वृत्ति के माध्यम से जाना जाता है क्यों उसका प्रकाशक है उसके बिना अंतगर्ण चेतन जैसा नहीं होता है चेतन बन के बैठे हुए वैसा बहुत विवाद है कोई स्थूल से कोई चेतन बन बैठा है कोई मन को, कोई बुद्धि को कोई इंद्रियों को बहुत सारे विवाद है खड़े हैं तो यही है कुछ साक्षी को उपलक्षित करके स्वम आत्मा ब्रह्म यदि मैं वही आत्मा ब्रह्म हूं महा ऐसा महावाक्य अभिषेता है वो ये व्यक्ति जो व्यक्ति ऐसा समझता है जानता है महावाक्य की माध्यम से समझता है जहां तो महावाक्य के माध्यम से होना है सब प्रवृत्ति उच्च उसको प्रवृत्ता कर रहे हैं वही प्रवृत्ता है तेरह न अभिशेषंका चौथे होगा आपसे क्योंकि देखो अब गुरु पक्षी ने शंका उठाई थी कि यदि जानने वालों के लिए अभिदीत होता है तो गोपाल आदि जो समय साधारण है और इतने है। दोनों में क्या फर्क पड़ा उसके लिए अभिज्ञात क्या ज्यादा फर्क है उन्होंने महावाज की सुनवाई नहीं है बुद्धि आदि के साक्षी रूप से आत्मा को समझते ही नहीं वो लोग और ये समझते नहीं इतना वेल है उनमें विषय के अनुज्ञात उनको भी नहीं इनको भी नहीं जिनको उनमें इनमें बहुत फर्क है अंतर उन्होंने शरीर से बाहर समझाई नहीं कोई शरीर से अतिरिक्त बाहर तत्व को नहीं समझाया सामान्य विशेष ज्ञान है ये बोला था उन्होंने इसे ज्ञान होने से बुद्धिवृत्ति के साक्षी उसे ज्ञान होने से न अविशेष प्रसंगादित्ञावकाशा पूर्वादी जो प्रश्न खड़ा किया था आ, क्या अविशेष कहा था मैंने जनसामान्यता और आत्मबत्ता का कोई विशेष हुआ नहीं कहा आपको ये अभीशेष प्रसंग आयाम एक प्रतिबोधतिशिता प्रतिबोधबित प्रतिबोधविद माने बोधम बोधम प्रतिदितता अभ्यवे प्रतिबोधिदित के द्वारा जाना गया वृक्षं वृक्षं सिंचती व प्रतिवृक्ष सींचतीश वाक्यव अभ्यविप प्रतिबोध विधाने बोधम बोधम प्रति विधिकम दिया है उसका प्रत्येक बोध माने वृत्ति को बोध कहा यहां अंत में जो वृत्ति बनती है उसको बोध शब्द कहा उसके द्वारा विधित है उसके माध्यम से विदित अगर चेतन न हो तो ये चेतन के समान भाजते नहीं ये चेतन बन के बैठे हुए हैं तो चेतन जरूर है ये शब्द विधित है बोध शब्दा बौद्धा प्रत्यय बुद्धि का विषय को बौद्ध बोलते बुद्धि के विकार पश विकार बुद्धि विकारण बौद्धा अण प्रत्यय लगा लिया सस्य विकार बुद्धि के विकार है जितनी वृत्तियां हैं तो उसको बौद्धा लोगा या बौद्ध मत रहा या बौद्धा मैंने बुद्धि के विकार या बोध शब्द के द्वारा लिया जाता है बौद्धा प्रत्यय उत्साह जो बुद्धि के विकार माने वृत्ति जितने भी हैं वृत्तियां उसको जहां बौद्ध प्रत्यय कहा वही कहा जाता है बोध शब्द के द्वारा प्रतिबोध शब्द का होता है सर्वे प्रत्यय विषय बहुत ही अश्वर जितने भी प्रत्यय माने वृत्तियां हैं जितने वृत्तियां सबके सारे के सारे वृत्तियां जिसके विषय बनते हैं है। आप सारे वृत्तियों को व्यक्ति जानते हैं अभी इस काल में मेरी वृत्ति कौन सी बनी अंतकर्म कौन सी वृत्ति बने हर व्यक्ति जानता है सुभाषु वृत्ति जो भी वृत्ति बनी होगी तो वो वृत्ति को समझने वाला व्यक्ति है जानता है ये क्या है सर्वे प्रत्यय विषयी बहुत ही जिसका सारे के सारे जितने भी एक वृत्तियां प्रत्यय माने तो वृत्तियां अंतकर्म की वृत्तियां जितने भी तो होती है विषय हो जाते हैं जिसके विषय विषयी भवन में ये प्रत्यय लगा करने वाला विषय बन जाते हैं सारे प्रत्यय जिसका स आत्मा वही आत्मा है बस इस तरह से समझ रहा है स सा आत्मा सर्व बोधा प्रति बुद्धि अटिक सभी बोधों के प्रति जगा हुआ है जानता है सभी बोधों को जानने वाले हैं माना सभी वृत्तियों को बोध माने उसको जानता है जानता है जाना जाता है उस आत्मा आत्मा बुद्ध आत्मा जाना जाता है सभी बोधों के माध्यम से जाना जाता है सर्व प्रत्यय रशि जो तो कहे जाए सारे प्रत्ययों का दृष्टा है प्रत्यय मानी वृत्ति है जितने भी बनती है उसकी दृष्टा है आप अच्छी बुरी वृत्ति जो भी बनी हो बाहर आप छिपाएंगे भले ही क्योंकि बेहतर तो आपको पता होता कौन सी वृत्ति बनी है तो बाहर छिपाएंगे व्यवहार के कारण से कुछ आपको लज्जा होगी छिपाएंगे क्योंकि तो वृत्ति कौन सी बनी है आपको मालूम होता है वही आप होते हैं सर्व प्रत्यदर्शी सारे व्यक्तियों का दृष्टा है पात्र चित शक्ति स्वरूप मात्र चेतन शक्ति स्वरूप मात्र है उसका उसको कुछ भी नहीं चेतन रूपी शक्ति है वो चेतन की शक्ति नहीं चित चेतन रूपी शक्ति चित शक्ति स्वरूप मात्र ऐसे स्वरूप उसका महा प्रत्येक प्रत्यय विश्वतया लक्ष्य के प्रत्येक माध्यम से मानी बुद्धिवृत्ति के माध्यम से ही बुद्धि बुद्धिवृत्तियों से अभेर होकर के तागात्म्य होकर के लक्षित होता है से नहीं देखा प्रत्येक उन्हें बुद्धि बुद्धिवृत्तियों के द्वारा ही प्रत्येक उन बुद्धिवृत्तियों दुध में अविशिष्टतया माने में होकर के एकता होकर के लक्षित होता है जैसे लोहा का ताड़ात्म हो जाता है इसमें लोहा अग्नि का तालाम लोहे पर अग्नि जाना जाता है केवल अग्नि का स्वरूप ज्ञान नहीं होता। माने जो आदि ईंधन में ही दिखाई पड़ता था है जहां ताड़ात्मा हो जाए वहीं पर दिखाई पड़ता है अग्नि का स्वरूप अग्नि एक पदार्थ है भौतिक पदार्थ है फिर भी उसको प्रत्यक्ष करना मुश्किल है ईंधनारूप होने पर ही प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार आत्मा कहां से होगा इन्हीं के ताड़ात्म्य के माध्यम से जाना जाता प्रत्य वा, प्रत्य वा, प्रत्य है ठीक है प्रत्यय प्रत्यय अविष् कया लक्ष्य क्या किम लक्ष्य सर्व प्रत्यय ग्रसित चीज सर्फ के स्वरूप मात्र लक्ष्य देता है उन्हीं प्रत्ययों में अविशिष्ट रूप से तारा रूप से लक्षित होता है द्वारम आप विज्ञान है अन्य कोई उपाय नहीं है आत्मा को जानने के लिए यही एक उपाय है बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से जानना ही एक जानना है बाकी नान्य द्वार उपाय द्वारा उपाय अन्य कोई द्वार नहीं दरवाजा नए उपाय नहीं आत्मा को जानने के लिए अतः प्रत्येक प्रत्यगात्म उन प्रत्यय जितने भी बुद्धिवृत्ति आए उनके स्वरूप होने से उनका स्वरूप उसी तो में कल्पित है वो सर प्रत्यय प्रत्येगात्म दया का माने वृत्ति होगा प्रत्येगात्मा होने से स्वरूप होने से विदितम ब्रह्म इसलिए विदित हो जाता है ब्रह्म अच्छा विदितम ब्रह्म जब विदित होता है तरा तम होता समय ज्ञाता माता माने तरा तब समृद दर्शन देखते समृद्ध दर्शन है समेत ज्ञान उसी जाए यही है टीका देखिए टीका प्रत्येक अविष्टतया अनुगत रूपेण प्रत्यय प्रत्यय अविशतया भाषण कहा था, था। उन्हीं बुद्धिवृत्तियों के द्वारा ही बुद्धियों में अविशेष होकर क्या अनुगत रूप से अनुगत है सब में प्रकाश बुद्धिवृत्ति को प्रकाश कर रहा है अनुगत रूपेरा विशिष्टता जाता अहमेणिस्वूपेण अहम अक्षी येपे मय यहाँ साक्षी हो कह अत्र वाय वृत वृत्तिषु अलग इन वृत्ो में साक्षी होम चेतनूपे अहम साक्षीचितिस्वूपेण अहम साक्षी अत से वृत्तिषुरा वृत्ो में इन बुद्धिवृत्ण साक्षी बण्यम साक्षी तस्वेषा सर्वत्र अविशेष होने के कारण ये जो उस उक्षी का उष्मेरा तस् उष्मेरा सर्वत्र अविशेषा नैकस्मिन हम साक्षी में एक ही शरीर में साक्षी नहीं हूं सारे शरीरों में समस्त ब्रमात्म का साक्षी ये बोलते हैं एक नैकस्म देव एक ही शरीर में नहीं एक हम साक्षी भेद उत्पत्ति आदि नाम से साक्ष्य का है जितने भेद हैं ये साक्षर का धर्म है साक्षी में भेद नहीं है चेतन में भेद नहीं है जितने भी अभिन्न बने हैं ये साक्ष्य जो विषय का तो भेद है अलग अलग शरीर है अलग अलग आकार है आकृति अलग अलग होने के कारण अनेक योनियां हैं। इसलिए भेद दिख रहा है वास्तव में भीतर रहने वाला आत्मा में भेद एक ही है सर्वत्र एक ही आत्मा है समझ रहा है यह नहीं कि जितने शरीर है आत्मा यह नई आयोग का नहीं ऐसा भाषा नहीं बोलता ठीक है यह स्वरूप हम मत साक्षी के शरीर में जैसे मैं चेतन रूप से इस बुद्धिवृत्ति का साक्षी हूं शरीर में साक्षी हूं तस्य उस मेरा सर्वत्र विशेषा तय भी विशेष सर्वत्र समान होंगे हुँ, समान होने से ना न एश्मेह देह हम साक्षी भाई एक ही शरीर में साक्षी हो ये बात नहीं भेदोत्पत्ति आदि नाम साक्षी उत्पत्ति होना और भिन्न होना मान एक शरीर चला जाता है दूसरा शरीर पैदा होता है और प्रत्येक में भेद है ये सब धर्म क्या है साक्षर तत्व साक्षि का साक्षर है साक्षर तत्व साक्षिणा एक साक्षी भी सिद्ध हो जाता है एक नित्य हो जाता है एक सर्वप्रत्यशिक भाष्य था सर्व प्रत्येदर्शित सारे के सारे बुद्धिवृत्तियों का दृष्टा सिद्ध होने का बुद्धिवृत्ति को या प्रत्यय संदेश समझना सारे बुद्धिवृत्ति अंधकार के वृत्ति के द्रष्टा सिद्ध होने पर जाना अपाय वर्दी का जिसमें उत्पत्ति भी नहीं है वृद्धि भी नहीं है हास, हास भी नहीं है वृद्धि हास नहीं वृक्ष स्वरूप का नित्यत्व वृक्ष स्वरूपत्व नित्यत्व सिद्ध हो जाता है केवल दृष्टा स्वरूप सिद्ध हो जाता है और नित्य सिद्ध होता है नित्यत्व सिद्ध हो तो जाता है उसमें विशुद्ध स्वरूपत्व और विशुद्ध स्वरूप सिद्ध हो जाता है आत्मस्वरूप सिद्ध हो जाता है स्थिति में निर्विशेषता और निर्विशेष सिद्ध हो जाता है एकत्र पहुंचा सर्वभूत सिद्ध सभी भूतों में एक ही सिद्ध हो जाता है कैसे लक्षण रहा वाला जैसे इस इस शरीर में बुद्धिवृत्तियों का साक्षी है और दूसरे शरीर में जो तो बुद्धिवृत्ति का साक्षी दो मतलब फर्क पड़े क्या लक्षण है लक्षण भेद है ही समान है में कोई भेद नहीं है जितने भी भेद है ये साक्षगत शरीरों में भेद है न कि साक्षी में भेद नहीं आएगा लक्षण भेद अभाव एक बोलते हैं लक्षण भेद का भाव होने से योग का ही रहते हैं जैसे आकाश का देते हैं आकाश अनेक जैसा लगता है किंतु तो अनेक नहीं होता है कुछ जितने भी भेद हैं ये उपाधि का भेद है जैसे गिरि गुहा घटा गिरी गुहा विष्णु जैसे धट आकाश गुफा दिया आकाश वो गिरि गुहा आकाश बोलते थे उपाधि भिन्न होने से भिन्न जैसा भाष रहा होता है ठीक इस प्रकार यहाँ वो चेतन एक ही है सारे ब्रह्मांड में एक ही चेतन है प्राणी मात्र जितने भी है सब एक ही चेतन जाता है सारी बुद्धियों के तो साक्षी एक ही है एक सिद्ध हो जाता है निर्विशेषत्व और एकत्व तो सिद्ध हो जाता है क्या क्या सिद्ध हो गया वृक्ष स्वरूपत्व उपाय उपाय बड़े कपाय वर्दित वृत्तिहास में रही जन्म मृत्यु आदि से रही वृक्ष स्वरूप और नित्यत्व विशुद्ध स्वरूप तत्व आत्मत्व निर्विशेषता और एकत्व सर्वभेश सबने एक ही साक्षी सिद्ध हो जाता है कैसे प्रकार लक्षण है भेद दिया साक्षी में भेद करने के लक्षण नहीं हुए जितने भेद किससे है साक्ष्यता है विषम विषय का साक्षी में भेद नहीं है जैसे आकाश का भेद नहीं है जो भेद दिखाई पड़ता है विषम के कारण दिखाई पड़ता है एक आदमी दिवंगा विवाह जैसे आकाश का घट गिरी गुरु गिरिगुहा जैसे घट आकाश गिरिगुहा आकाश बोलते हैं गुहा आकाश बोलते हैं वो उनका भेद है घट गिरी, गिरी नहीं हो सकता और गिरिगुआहा घट नहीं हो सकता है किंतु आकाश ये भी है ठीक है विधि तत्व अविदित्व साक्षर होते चाहे गिरि तो चाहे अव्यो दोनों धर्म जानना न जानना दोनों तो साक्षर होता है अविदोधन विधित्वि साक्षकत्व साक्षी में नहीं साक्षत अन्यम अस् से विधि तिदित तो से अन्य सिद्ध हो जाएगा जो तृतीय मंत्र का था ना द्वितीय मंत्र अन्यदेव तदिता प्रथम विदिता वो भी सिद्ध हो जाता है साक्षी में क्योंकि विदि तत्व विदित साक्ष साक्षी में नहीं है वितत्द साक्ष्यगत साक्ष्योमी के कारण तदन्यम विदित अमेर भी दोनों से भी अस्म पक्षे संभव इस पक्ष में सिद्ध हो जाता है एक विदितभ्या आगम्वाक्य था न अदेव तद विता तो भित्ताई बाक्य था ना। विदित अविदता व्यम अंदर ब्रह्म विदित और अविदित्व से भिन्न है ब्रह्म ऐसा आगम वाक्य है पहले बता दिया गया था आपको एवं परिशुद्ध एवं उपसंग इस तरह से वह आत्मा उपसार हो जाता है यहाँ आकर के हो जाता है प्रतिबोध विदिता मतम के द्वारा वही उपसंगार हो गया जो अन्य देव तद विदिता प्रचोता आदि कहा उसी की व्याख्या करते करते अब यहाँ वो वाक्य प्रसंग पूरा हो जाता है उपसंग परिश्रमता हुई है सारे बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से ज्ञान हो जाता है क्योंकि स्तुति पे आया दृष्टि दृष्टा कहा है उसको दृष्टि का भी दृष्टा है या चक्षुशा चक्षु कहा तो वहां दृष्टि द्रष्टा बोला चक्षु को जानने वाला देखने वाला वो आत्मा होता है वो तो ब्रह्म होता है ब्रह्म से अभिन्न आत्मा होता है मैंने आपको अभी कोई बोल दे अंधे हो आप मानेंगे नहीं माना मेरी आप ठीक है कोई सही है जिसका काम सही हो उसको बोले तू बहरा है कोई मानेगा मेरा काम सुन श्रुति का श्रोता है काम का भी काम है इत्यादि है ऐसा है तो दृष्टि दृष्टा का श्रुते श्रोता तो ऐसे आत्मा के बारे में तरह कहा है दृष्टि का भी दृष्टा है श्रुति का है सर्विन्द्र का भी श्रोता है सर्विन्द्र बाह्य शब्दों के सुनने के लिए है क्योंकि सर्विंद्रिय ठीक है कि नहीं है इसको सुनेगा कौन आत्मा अपने आप निश्चय करेंगे डाक नहीं जानता ठीक है कि नहीं है देश बताइए वैसे बोल दे। था था है, को बोलते हैं सुते से होता है मन मनता मन का भी मन कहा मनुष्य मन कहा मतेर मनता ये प्रत है विज्ञात विज्ञाता है वो विज्ञाता का भी विज्ञाता है बुद्धि को विज्ञाता बोलते हैं उसके भी विज्ञाता है बुद्धि को भी जानता है मेरी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है लोग आयेदन शिकार करते हमारा मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही बुद्धि मेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या वो भांग भी करके बोलते हैं और बस सोच विचार कर बोलते हैं सोच विचार कर बोलते हैं बुद्धि का भी वो क्या है अन्य श्रुति वृद्धा स्तृति है सका चीका देखिए एकादशी व्याख्यान को बाद में दूसाई नहीं है अब एकदेशी अपने को वेदांति मानते हैं किन्तु पक्के वेदांति नहीं है अधूरे वेदांति है वो एकदेशी होते हैं तो वेदांति है किंतु कच्चा है पक्का नहीं हुआ है उसको एकदेशी कहते हैं संपूर्ण देश का ज्ञान नहीं, एक देश का ज्ञान है एक देश अवश्य अस्तित्व एकदेशी जैसे दंडी होता है इस पर एक देशी वेदांत का सर्वांग ज्ञान नहीं है किसी एक देश को पकड़े के चलते हैं जैसे अंदरों को हाथी देखना होता है एक देश को लेकर चलते हैं ठीक इसी प्रकार के हैं पूरा ज्ञान होता इसको पूर्व पक्षी है एकदेशी को पूर्व नहीं भजी सत्ता बोलते हैं ऐसा चलता तो है तो एकदेशी व्याख्यानों को भाव के दूसरे इस प्रतिबोध विधिता मत उनका व्याख्या करते हैं एकदेशी लोग है किंतु संपूर्ण बेराम ज्ञान नहीं है ऐसे एकदेशी के उनके व्याख्यान को उठा करके खंडन करते हैं सिद्धांत समय खंडन करेंगे ऐसी व्याख्या हो नहीं सकती है ऐसा बोलने जा रहा है उनका मत रखते हैं एकदेशी रखते हैं यदा पुनः ने कहा एकदेशी व्याख्यान क्रिया करता है बोध क्रिया लक्षण है नाम का यो तत्त्ता बोधलक्षणव प्रतिबोधव योगा वृक्षातीक्षा चालु की तत्वपक्षख्या है व्याख्या हैोधक्रिया बोधक्रिया ज्ञान क्रिया है न ज्यादा क्रिया बुद्धा क्रिया जैसे बोधा क्रियार्थन जैसे बुद्ध बुद्ध अवगम धातु भी क्रिया रातन है बोध क्रिया का बोध माने ज्ञान जानकारी उसके क्रिया की क्रिया है उसके कर्ता रूप से आत्मज्ञात होता है माना कर्तृत्व में ज्ञात होता है कौन सा करता है घटकर्ता नहीं पटकर्ता नहीं बोध क्रिया का करता वो रूप जो क्रिया वो तो धातु है धातु क्रियावाचक होता है बोध धातु भी धातु है ज्ञान धातु की धातु है तो धातु है तो क्रियावाचक होता है क्रियावाचन अवधर धातु संघात हो ना वृत्ति सुन हैं। यदा पुनः बोध क्रिया करता इनकी व्याख्या है एक देश की बोध क्रिया के तरह को आत्मा समझना जो जो बोध क्रिया करता होगा उसको आत्मा दिखाई नहीं पड़ता जैसे थे, जो वृक्ष शाखा चाह रही थी सब आयु जो वृक्ष की शाखा को हिलाता है वो वायु वायु नहीं देखी जाती प्रत्यक्ष नहीं होता वायु किंतु उसकी जो क्रिया है उसके द्वारा जाना जाता वृक्ष के शाखा हिला है तो वायु भय ज्ञान होता है ठीक इस प्रकार जो ज्ञान बोध रूपी क्रिया का करता है वो आत्म ऐसा जाना जाएगा बता कि कर्तृत्व में आत्मज्ञान होगा सारे कर्तृत्व रूप से बोध क्रिया रूपी कर्तृत्व एक रिश्त का है तो यदि आप बोध क्रिया करता है तो बोध क्रिया लक्षण जब बोध क्रिया हो रही है तो जरूर करता है क्रिया जो होती है कर्ता भी बिना होना नहीं है क्रिया कर्ता रू इतना होनी नहीं और क्रिया है तो कर्ता है कौन सी क्रिया बोध क्रिया ज्ञान क्योंकि क्रिया उसके कर्ता रूप से आत्मा कर जाना पहचान तो होता है एक ऋषि तब कर्ता रूप में जाना बोध क्रिया बोध क्रिया लक्षण के द्वारा उसके कर्ता को जाना जाता है क्रिया बोध लक्षण है ना बोध लक्षण के द्वारा बोध क्रिया ही लक्षण बन आत्मा के बारे में विदितम गोध रक्षण के द्वारा विदित होता है प्रतिबोध विदितम व्याख्या विदित का ये भी आता है ऐसी व्याख्या करते हैं क्रिया के कर्ता को आपका समझना है माने गोध क्रिया के माध्यम से आपका जाना जाता है तथा जैसे कृष्णान दिया यो वृक्ष वृक्ष शाखा से आ रही सपायु जो वृक्ष के शाखा को हिलाता है वही वायु वायु बाय। प्रत्यक्ष नहीं होता हिंदु वृक्ष की शाखा हिलाने के माध्यम से वायु का ज्ञान होता है कि इस प्रकार बोध रूपी क्रिया हो रही है इसलिए आत्मा है क्योंकि कर्ता के बिना क्रिया होनी नहीं है इस तरह से आत्मा ज्ञान होता है तब लोग ऐसा कहा तब को सिद्धांतिक खंडन करेगा सिद्धांत बोलते तना जब ऐसा मानेंगे बोध क्रिया के कर्ता रूप आत्मा को मानोगे क्या होगा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यों सिद्ध होगा बोध क्रिया शक्तिमान बोध क्रिया रूपी शक्ति है आत्मा में ऐसे एक सिद्ध हो जाएगा आत्मा तुम्हारे मत के अनुसार आत्मा कोई तो द्रव्य भी नहीं होता किंतु तुम्हारे मत के अनुसार होता था बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम माने बोध क्रिया जो शक्ति बोध क्रिया तो जो शक्तिमान आत्मा है आत्मा द्रव्य तो रूप है यह सिद्ध होगा नौ बोध स्वरूप है वह आत्मा को बोध स्वरूप मानना संभव नहीं होगा बोध क्रिया जिसमें है वो आत्मा ये सिद्ध होगा बोध स्वरूप सिद्ध नहीं हो आत्मा और श्रुतियों में आत्मा को बोध है सत्य ज्ञान ब्रह्मा आदि में बोध स्वरूप बताया हुआ है वो आपने थे क्रिया जो होती है उत्पन्न होना विनाश होना या बोध आत्म बोध रूप जो क्रिया है वो तो उत्पन्न होना और नष्ट होना वृत्तियां बनती है नष्ट हो जाती है बोधस्तु बोध माना वृत्ति है अंधकरण की वृत्ति को बोध चाहे तो बोध जो है जाएगे विनशे उत्पन्न भी होती रहती है वृत्तियां और विनाश भी होती रहती है तो यदा बोध हो जाएगी तथा बोध क्रिया सब विशेष है जिस काल में बोध पैदा होगा मैंने वृत्ति बनेगी बोध क्रिया पैदा होगी उस काल में विशेष बन जाएगा शक्तिमान बन जाएगा क्रियावान बनेगा क्रियावान हो जाएगा ये विशेष होगा तदा बोध क्रिया या सब विशेष हो जाएगा उस काल में आपने क्योंकि क्रिया विशेष होगा तो सविशेषा निर्विशेष न जाएगा सब विशेष होगा सह विशेष सहविशेष सविशेष होना चाहिए था जैसे पुत्रे ने सह सपुत्र हो जाता है या सहपद का प्रयोग कैसे किया भाष्यकार सविशेष बोलना चाहिए था सहविशेष कैसा बोला इसके बारे में टिप्पणी है तेरह सहित तुल्य योग्य सूत्र है जैसे पुत्रे ने सह आगता पिता सपुत्र ऐसा होता है तेर सहित तुल्योगे बहुमी तो समाज से समाज का लिया समाज नहीं किया है सहविश्वेश ऐसे रखा हुआ है यदि समाज का रही है समाज वैकल्पिक है समाज जो के, है केवल समाज तो नित्य समाज है आगे वैकल्पिक समाज है सब तो तेरा सहेदी तुल्य होगी यदि समाज से थी इस सूत्र से समाज करने पर भी वोपसर्जन से सूर्य पा उपसर्जन से तो उपसर्जन होगा ना सह तो उसको विकल्प से सह आदेश हो होता आदे के आदे है गोप शब्द से आदेश होना पर स आदेश होना वैकल्पिक है अकर्म विशेषवान इसलिए अकर्म सहा आदेश अकर्म स आदेश नहीं किया सहर दिया भाषिकार सह रहते नहीं हुआ है वो विकल्प है सहादेश का नहीं हो सकता है इसलिए विशेषवान विशेष हो विशेषता वजह जाता है ऐसा क्रिया है कि अवेदक अवेदस अवैध पदार्थ एक विशेष क्रिया है बोध क्रिया के साथ साथ अविशेषता है बोध क्रिया के साथ अवेदित करना है बोध क्रिया के साथ में अवैध करना है कहा कृतिया तो अवैध अवेद है जो बोध क्रिया है वही जो बोध है वही क्रिया है बोध से अतिरिक्त क्रिया नहीं बोध ही क्रिया है अवैध क्रिया के साथ बोध सब कर आगे कहते हैं यदा बोध नशति तना नष्ट बोधो द्रव्य मात्र निर्विशेष जब बोध पैदा हो गया तो सभी शेष बन जाता है आत्मा इस व्याख्या में माने एक के व्याख्या में दो स आ रहा है कभी सविशेष होगा कभी निर्विशेष होगा दो रूप हो जाएगा आत्मा जब बोध क्रिया पैदा हो तो सविशेष हो जाएगा और जब बोध नष्ट हो गया वृत्ति तो नष्ट हो जाती है बोध सब हो नष्ट होगी तो क्या होगा नष्ट हो गया नष्ट बोधा का बोध नष्ट हो गया वृत्ति नष्ट हो गई उसका द्रव्यमान रह जाएगा निर्विशेष हो जाएगा तभी ऐसी स्थिति हो जाएगी तभी सभी निर्विशेष बनेगा दो तरह का रूप हो जाएगा आत्मा को स्थिति में क्या विक्रियात्मक है आत्मा विक्रियावा मानना पड़ेगा विक्रिय स्वरूप मानना होगा क्योंकि निष्क्रिय नहीं बन रहा है क्यों कभी ज्ञान रूप हो रहा है कभी ज्ञाना भाव रूप हो रहा है जिस व्याख्या में तो विक्रियात्मक हो और सवयव होगा कभी क्रियावान होता होगा हो कभी क्रिया रहित होता हो सामयव प्रदान होता है जैसे घटा भी क्रियावान होते हैं या विष्क्रिय हो जाते हैं सवयव होता है विक्रियात्मक सवयव अनित्य जो जो सावय होगा क्रियात्मक होगा और होगा अनित्य और अशुद्ध होगा जो क्रियावान होगा वो बोधवान होगा ये अनित्य भी होगा अशुद्ध भी होगा क्या वो दोषा न परिहित तो सकेंगे इन दोसों का परिहार नहीं किया जा सकता इस बच्चे में सारे दोस लग जाएंगे आत्मा में कहा दो नंबर के लिए द्वितियात्मा का उन्हें बिखार रहा हूं बिखार आत्मा हूं बताया ठीक है आगे कहते हैं यदि भी कहा आगे फिर ये कहा मत नैया का आदि का मत लाते हैं वो कहते हैं आत्मा और मन के समय से ज्ञान पैदा होता है मुझे आत्मा और मन का संबंध होगा तो संभावित से आत्मा में ज्ञान पैदा होगा मन में नहीं ये जो भी हो वो आत्मा में होगा और ऐसा मत है आत्मा और मन का संद्ध क्या संयोग संबंध होगा तो संभावित समुदाय में ज्ञान पैदा होगा ऐसा बोलना चाह है हैं हो गया है यही ओ चक्षुद्रिया सर्वाणी सरंपनिषदया मार ब्रह्मयाकोराशयस्तराकरणस्तानीषमास्ते re mathe san tu om sham sham